राम प्रश्न द्वितीय स्वर्ग सप्तक एक समय राम जुबराज कर मंगल मोह दु हेतु सगुन सुहावन संपदा सिद्ध सुमंगल हेतु थ्री राम के युवराज पद पर, पर अभिषेक का समय आनंद मंगल का धाम है यह सकुन सुहावना है संपत्ति सिद्धि और मंगलों का कारण देने वाला है बस बस के के कई समय मिस होई आज की की काल देवताओं की माया होकर महारानी के के ने बुरी बुरे में चली किसी दुष्टा स्त्री के बहाने छल होगा आज या कल में ही बहुत शीघ्र बुराई होने वाली है कुसमय कुसगुन को समह राम सी बनबास अनरथ अनभल अवध जगह नाश थ्री राम जानकी का वनवास करोड़ बुरे समय तथा के समान है यह संसार में अनर्थ और बुराई की सीमा है सर्वस्व का विनाश निश्चित समझो सोच परिजन सकल राहुवास विनाश सभी नगरवासी तथा कुटुंबीजन चिंतित हैं महाराज तथा व्याकुल हो रहा है देवताओं ने मलीन मन की स्त्री मंथरा के बहाने छल करके विपत्ति शोक तथा विनाश का बना दिया। फल है। लखन रा मंगल सोच पोच संतापुशमय संसूल लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी का वन जाना समस्त अमंगलों की जड़ है शोक एवं निम्न कोटि के संताप के वश होकर बुरे समय में संदेह वेदना होगी प्रथम बास सुर सेवा कहव शुभ सगुन फल विषमय हर्ष विषाद श्री राम ने प्रथम दिन गंगा जी के समीप थिंगवेरपुर में निवास किया तथा निषाद राजगु ने उनकी सेवा की इस शकुन का फल मैं शुभ और अशुभ दोनों कहूंगा आश्चर्य अंत में शोक प्राप्त होगा। चले प्रयाग प्रभु लखन रघुराज तुलसी फल समाज गंगा जी में स्नान करके प्रभु श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी और जानकी के साथ प्रयाग को चले तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्पुरुषो का संग होगा यही इस शकुन का फल जाना जानना चाहिए सप्तक दो श्री राम लो ने लखनता रथ जप जाग हित शकुन समंगल रूप लावण्य में श्री राम लक्ष्मण तथा सीता जी का तपस्वी वेश अनुपम है तपस्या तीर्थ यात्रा जप तथा यज्ञ करने के लिए यह सकुन समंगल स्वरूप मंगल सूचक है सीता सीता लक्ष्मण लक्ष्मण प्रभु प्रभु सकल संकट सुमंगल पाए सी जी जी जी और के के साथ प्रभु जी के पार उतरकर स्नान करके समस्त संकटों को नष्ट करने वाले मंगल में शकुन पाकर आगे चले यात्रा के लिए उत्तम फल सूचित होता है अवध शोक संताप बस बिकल सकल नर नारी ारी श्री राम के बिना शोक संताप के कारण व्याकुल होकर प्रतिकूल हुए विधाता से पुकार कर मृत्यु मांगते हैं प्रश्न फल अनिष्ट है दखन सी रघुवंश मने पथिक पाय उन तलह अगम मग सुगम शुभ सगुन सुमंगल खान श्री रघुनाथ जी श्री जानकी जी तथा लक्ष्मण जी इन पथिकों के चरणों को हृदय में लाकर उनका ध्यान करके में विकट मार्ग में भी चलो तो वह सुगम और शुभ हो जाएगा यह सुकुन कल्याण की खानी है ग्राम नर ग्रामित मन लखन राम सी देख हो तो ही प्रीत पहचान विदेश हो महानिशेष राम लक्ष्मण तथा जानकी जी का दर्शन करके गांव के स्त्री पुरुष मन ही मन आनंदित हो रहे हैं इस सकुन का फल यह है कि बिना पहचान के भी प्रेम होगा और विदेश में विशेष सम्मान प्राप्त होगा गण राम मुनिगन रामित सुकृत फल पाये सगुन सिद्ध साधक दरस अभिमत होन में श्री राम से मुनिगण मिलते हैं और अपने का फल श्री राम दर्शन होते हैं यह सकुन साधक को सिद्ध पुरुष का होने की सूचना देता है प्राप्त होगा चित्रकूट प्रभु बसे शगुन सुम जान सूर्य कुल के प्रकाशक सूर्य प्रभु श्री राम ने चित्रकूट में पैसुनी नदी के किनारे निवास किया जुलसीदास जी कहते हैं कि तपस्या जब तथा योग साधना के लिए यह शकुन मंगल सब तक तीन, अवतंस जब पैपास, तापस साधक सिद्ध मुनि सब कह सकुन सुपास वंश वतंस श्री राम ने जब पैशनी नदी के पास निवास किया तब तपस्वी साधक सिद्ध मुनिगण सभी को सुख सुविधा हो गई। ऐसे लोगों की सुख सुविधा या सुकुन सूचित करता है बिटप ही ही जल थल मंगल वृक्ष और लताएं फूलने फलने लगी जल और स्थल विशेष रूप से निर्मल हो गए मंगल मूर्ति श्री राम को देखकर वन के किरात पक्षी पशु सभी प्रसन्न हो गए प्रश्न फल शुभ है सिंचत थी रोज बिटप समय सुकाल किसान हित जानकी जी अपने कर कमलों से सींचती है यह सकुन किसानों के लिए सुकाल एवं आनंदमयी क्रीड़ा का सूचक है, है हा के फिर दक्षिण नाथ निसाद विसाद वस जाते समय घोड़ों को हाका तो दे बार बार मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर देख, देख कर हिन हिनाते हैं इससे निसाद लोग भी शोक संतप्त हो गए प्रिय वियोग तथा शोक सूचक सकुन है सचे सोच व्याकुल अवध प्रभेश समाचार सुन शोक बस माघी बी चुनरे अयोध्या में प्रवेश करते समय सियारों का रोना आदि अमंगल सूचक शब्द होते सुनकर मंत्री सुमंत्र शोक से व्याकुल हो गए उनसे श्री राम का समाचार सुनकर शोक विवश महाराज दशरथ ने मृत्यु मांगी प्रश्न फल अशुभ है राम राम कहि राम शिह राम शरण भय राव सुमिर हु अब नाहन आन उपाऊ महाराज दशरथ राम राम सीता राम कह श्री राम के शरण चले गए देह त्याग दिया अब तुम भी त्री सीता राम का स्मरण करो घोर संकट से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है राम विरह दशरथ मरण मन अगम समीचु तुलसी मंगल मरण तरु सुच सने जलसी चु के वियोग में महाराज दशरथ की मृत्यु ऐसी उत्तम मृत्यु है कि ऐसी उत्तम मृत्यु की प्राप्ति मुनियों के मन के लिए भी अगम्य अचिंत है कहते हैं तुलसी राजते हैंगलमयो मृत्यु के के को प्रेम के पवित्र जल से मृत्यु उत्तम गति का सूचक है सप्तक चार धीर भीर भीर समीर कुमार अगम सुगम सब काज सबका कर सिद्ध विचार धैर्यशाली वीर रघुनाथ जी के प्रिय श्री हनुमान जी का स्मरण करके कठिन या सरल जो भी कार्य करो सबकी सफलता हाथ में आई हुई समझो चरण विवाद जय जय जानिम। श्री शत्रु जी के चरणों का स्मरण करो या शकुन मंगल प्रद मानो दूसरे के नगर में वाद विवाद में विजय तथा तो युद्ध और जुए में भी विजय समझो सेवा सेवक सखा विशेष भरत नाम गुण घन विमल सत्य सबले विशेष रूप से सेव को मित्रों तथा अच्छे अनुकूल भाइयों के लिए इस सकुन का विचार है त्रिभरत जी के नाम तथा उनके निर्मल गुणों का स्मरण करके सब कार्य सत्य सफल समझो साहिब समर्थ थी सेवत सुलभ सुजान राम सुमिर से ये सु प्रभु सगुण कहव कल्याण श्री राम शक्ति संपन्न शील निधान एवं परम सयाने स्वामी है उनकी सेवा अत्यंत सुलभ है उन श्री राम का स्मरण करके उत्तम स्वामी की सेवा करो इस सकुन को नौकरी आदि के लिए हम मंगल में कहेंगे सुकृत सुकतशील सोभा सुमंगल खान सुमिर सगुन तीय धर्म हित कहव सुमंगल जान श्री जानकी जी पुष्पशील और पुण्यशील और सौंदर्य की सीमा तथा मंगल की खानी है उनका स्मरण करो इस सकुन को हम मंगलकारी जान कर स्त्रियों के पतिव्रत धर्म के अनुकूल कहेंगे ललित लखन मुहूर्त हृदय आन धरे धनुवान करो काज शुभ सगुन सबम मंगल कल्याण धनुष मान लिए लक्ष्मण जी की सुंदर मूर्ति हृदय में ले आकर कार्य करो शकुन शुभ है सब प्रकार से आनंद मंगल एवं कल्याण होगा राम नाम पर राम तेत सुमिरत सुमृत सगुन सुमंगल कोश तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा प्रेम विश्वास और भरोसा श्री राम से अधिक राम नाम पर है उस राम नाम का स्मरण करने से सकुन सभी सुमंगल का कोष हो जाता है